अनाथ पिंडक सेठ की लड़की चूल सुभदा का विवाह उग्र नगरवासी उगत सेठ के पुत्र से हुआ था उगत सेठ मिथ्या दृष्टि था वह पाखंडियों का आदर करता था धर्म में नहीं चमत्कारों में उसकी श्रद्धा थी सो मदारियों और जादूगरों और धूर्तों का उसके घर में बड़ा सम्मान था इन तरह तरह के ढोंगियों के आने पर वह चूल सुभद्धा को भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहता था वह सम्यक दृष्टि युवती इन तथाकथित साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाने में झिझकती थी और किसी न किसी तरह टाल जाती थी जिसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा हो फिर हर किसी के चरणों में सिर रखना कठिन हो जाता और इसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं जिसने कोहनूर जाना हो फिर उसे कंकड़ पत्थर नहीं लुभा सकते लेकिन उसका यह व्यवहार उसके ससुर को कष्टकर होने लगा उसके पति को भी कष्टकर होने लगा उसकी सास को भी कष्टकर होने लगा वो सारा परिवार ही पाखंडियों के जाल में था उनके अहंकार को चोट लगती थी उन्हें यह बात ही बहुत कष्टकर मालूम होती थी कि उनके महात्मा पाखंडी यह बात उनके बर्दाश्त के बाहर होने लगी एक दिन वह आग बबूला हो उठा और क्रोध में सुभद्रा से बोला तू सदा हमारे साधुओं का अनादर करती अपने बुद्ध को और अपने साधुओं को हम भी तो उन्हें देखें देखें क्या चमत्कार है उनमें और देखें क्या रिद्धियां सिद्धियां चुल सुभद्रा ने ससुर की ऐसी बात सुनकर जेतवन की ओर प्रणाम करके आनंद आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा बनते कल के लिए 500 भिक्षुओं के साथ मेरा भोजन स्वीकार करें मुझे भुला तो नहीं दिया है ना और मेरी आवाज तो आप तक पहुंचती है ना मैं हूं चूल सुभद्दा और फिर उसने तीन मुट्ठी जूहे जूही के फूल आकाश की ओर फेंके वे फूल वहीं जमीन पर गिर पड़े ससुर और उसका सारा परिवार इस पागलपन पर खूब हंसा क्योंकि जेतवन वहां से मीलों दूर था जहां बुद्ध ठहरे थे और जब फूल ही नहीं गए तो संदेश क्या खाक जाएगा लेकिन चूल सुभद्दा भगवान के स्वागत की तैयारियों में संलग्न हो गए अब दृश्य बदले चलें जेतवन भगवान बोलते थे सुबह सुबह की घड़ी होगी बीच में अचानक आधा वाक्य था अटक गए बोले नहीं रुक गए और बोले भिक्षुओं जूही के फूलों की गंध आती है ना और उन्होंने उग्रनगर की ओर आंखें उठाई तभी अनाथ पिंडक ने खड़े होकर कहा बंते कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करें भगवान ने कहा गृहपति मैं कल के लिए तुम्हारी बेटी चूल सुभद्रा द्वारा निमंत्रित हूं उसने जूही के फूलों की गंध के साथ अभी अभी आमंत्रण भेजा है अनाथ पिंडक ने चकित होकर कहा, बनते चूल सुभद्रा यहां से मिलो दूर है वह कैसे आपको निमंत्रित की है मैं उसे यहां कहीं देखता नहीं भगवान हसे और उनका गृहपति दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े होने के समान प्रकाशित होते मैं अभी सुभद्धा के सामने ही खड़ा हूं श्रद्धा बड़ा सेतु है वह समय और स्थान की सभी दूरियों को जोड़ने में समर्थ है वस्तुतः श्रद्धा के आयाम में समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं अश्रद्धालु पास होकर भी दूर और श्रद्धालु दूर होकर भी पास ही होते और तब उन्होंने ये गाथाएं कहीं दूर संतो पकासेंती हिमबंतो व पब्बता असंत न दि रत्ती खिता यथा सरा एकासनम, एक आसनम एक से चर मतंदो एकनम वनते रमतो सिया संत दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की भांति प्रकाशते और असंत पास होने पर भी रात में फेंके बाण की तरह दिखलाई नहीं देते एक ही आसन रखने वाला एक ही सैया रखने वाला और अकेला विचरने वाला बने आलस रहित हो और अपने को दमन कर अकेला ही वनांत में रमण करे पहले इस मीठी कहानी को समझिए अनाथ पिंडक बुद्ध के खास श्रावकों में एक था उसका असली नाम क्या था भूल ही गया है बुद्ध उसे अनाथ पिंडक कहते थे क्योंकि वो बड़ा दानी था अनाथों को देता था अनाथों को देने के कारण अनाथ पिंडक था जेतवन उसी की भूमि थी जो उसने बुद्ध को भेंट की थी उसकी बेटी थी चूल सुभदा बचपन से ही बुद्ध की छाया में बड़ी हुई थी जेतवन में बुद्ध अक्सर से ठहरते थे ये इतनी जो कहानियां मैंने कहीं बहुत सी कहानियों में जेतवन में बिहरते थे जेतवन में बिहरते थे आता है जेतवन अनाथ पिंडक द्वारा दिया गया जंगल था बुद्ध के लिए छोटी थी तभी से चुल सुभदा ने बुद्ध की तरफ देखना शुरू किया था सौभाग्यशाली थी धन्यभागी थी क्योंकि जिन्हें बचपन से बुद्ध पुरुषों का साथ मिल जाए उससे बड़ी और कोई बात नहीं क्योंकि बच्चों के हृदय होते सरल उन पर छाप जल्दी पड़ती गहरी पड़ती जितनी देर होती जाती उतनी मुश्किल होती जाती उतनी जटिलता हो जाती बड़े होकर और हजार बातें बाधा बन जाती बच्चे के सामने कोई बाधा नहीं होती बच्चे तो एक अर्थ में बुद्ध के निकटतम होते हैं उन्हें मौका मिल जाए तो उनकी वीणा तो जल्दी बजने लगती उन्हें मौका मिल जाए तो उनका ध्यान तो जल्दी लगने लगता है मौके की ही बात है जो सुब्दा सौभाग्यशाली थी अनाथ पिंडक बुद्ध का दीवाना श्रावक था बुद्ध के पीछे पागल होकर घूमता था जहां बुद्ध जाते वहीं जाता था और अक्सर बुद्ध उसकी भूमि में निवास करते थे तो चूल सुबद्धा बचपन से ही बुद्ध की वाणी पर पली थी दूध के साथ ही उसने बुद्ध का स्मरण भी पिया था फिर उसका विवाह हुआ जिसके यहां विवाह हुआ उगत सेठ के पुत्र से उग्र नगरवासी उसकी बुद्ध में कोई श्रद्धा ना थी उसने बुद्ध को कभी देखा भी ना था उसकी श्रद्धा तो चमत्कारों में थी तो बाजीगर जादूगर मदारी कोई स्थूल बातें दिखलाएं इसमें उसकी श्रद्धा थी उसके घर में ऐसे पाखंडियों की कतार लगी रहती थी वो चूल सुबद्दा को भी स्वभावता कहता था कि हमारे गुरु आए उनके चरण छू चू सुबद्दा मुश्किल में पड़ती होगी इंकार भी नहीं करना चाहती थी और जिसने बुद्ध के चरण छुए हो कथा कहती अब हर किसी के चरण छूना कठिन हो जाता है जिसने बुद्ध को देखाओ फिर और कोई सूरत मन नहीं भाती जिसने बुद्ध से थोड़ी सी भी संगति बांध ली हो कोहनूर मिल गया अब कंकर पत्थरों को कोई कितना ही प्रशंसा करे कितनी ही स्तुति करे तो भी उसकी पहचानने वाली आंखें अब कंकड़ पत्थरों के लोभ में नहीं पड़ सकती वह हंसती होगी मन ही मन में कुछ कहती भी ना थी घूंघट मार लेती होगी कि कोई ताबीज निकाल के दे रहा है हवा से कोई राख गिरा रहा है सब मदारी। इनके जीवन में नहीं कोई बुद्धत्व की किरण है नहीं कोई शांति है नहीं कोई आनंद है नहीं कोई समाधि है लेकिन धीरे धीरे यह बात ससुर को अखड़ने लगी अक्सर अखरता है तुम्हारे गुरु को कोई न माने तो अखरता है कष्ट होता है क्योंकि तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हारा अहंकार जुड़ गया होता है तुम्हारा गुरु का मतलब यह तुम्हारा गुरु ठीक तो तुम ठीक अगर तुम्हारा गुरु गलत तो फिर तुम भी गलत तो थोड़े दिन तो ससुर ने सहा होगा फिर धीरे धीरे उसने कहा यह बात ज्यादा हुई जा रही वो कभी छूने न गई पैर कभी झुकी नहीं किसी और के लिए बच जाती कोई हजार बहाने निकाल लेती कोई काम करने लगती यहां वहां सरक जाती पड़ोस में हो जाती होगी एक दिन ससुर आग बबूला हो उठा क्रोध में सुभद्धा से बोला तू सदा हमारे साधुओं का अनादर करती साधुओं का उसने अनादर किया भी नहीं था लेकिन कोई साधु हो तब ना वह तो केवल असाधुओं के चरणों में झुकने से इंकार कर रही थी सो बुला अपने बुद्ध को उसके ससुर ने कहा और अपने साधुओं को हम भी तो उन्हें देखें सदा उन्हीं उन्हीं की बात करती देखें क्या चमत्कार है उनमें देखें क्या रिद्धियां सिद्धियां हैं, फिर भी उसकी नजर तो चमत्कार पर है रिद्धि सिद्धि पर है बुद्ध को फिर भी वो पहचान ना पाएगा अगर यही नजर रहती है तो बुद्ध को पहचानना असंभव हो जाएगा यह गलत दृष्टि है इसलिए सूत्र कहता है कि मिथ्या दृष्टि था सम्यक दृष्टि वह है जो जीवन के सत्य की तलाश करता है और मिथ्या दृष्टि वह है जो जीवन के सत्य की तलाश तो नहीं करता जीवन में और शक्तिशाली कैसे हो जाए इसकी खोज करता है रिद्धि सिद्धि का क्या अर्थ है रिद्धि सिद्धि का अर्थ है वही संसार का रोग फिर लगा है पहले धन कमाते थे अब सिद्धियां कमाते पहले भी लोगों को प्रभावित करने में उत्सुक थे अब भी लोगों को प्रभावित करने में उत्सुक है पहले भी चाहते थे कि हमारे हाथ में शक्ति हो बल हो अब भी वही खोज चल रही सम्यक है सम्यक दृष्टि शांति खोजता है मिथ्या दृष्टि शक्ति फर्क समझ लेना अगर तुम शक्ति खोजने निकले हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो और अगर तुम शांति खोजने निकले हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो और मजा यह है कि जो शांति खोजता है उसे शक्ति अनायास मिल जाती और जो शक्ति खोजता है उसे शांति तो मिलती ही नहीं शक्ति का भी सिर्फ धोखा ही पैदा करता है शक्ति के नाम पर चालबाजियां आज ही ऐसा नहीं चल रहा है सदा से ऐसा चलता रहा है तुम चालबाजों के पास बड़ी भीड़भाड़ देखोगे और कुछ छुद्र बातों के लिए भीड़भाड़ चलती है कोई के से राख गिरती है और लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे अब राख के गिरने से भी क्या होता है? एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा कि उनकी पत्नी सत्य साई बाबा को मानती और वो मुझे मानते उनका पत्र आया कि एक चमत्कार हो गया सत्य साई बाबा की फोटो से राख गिरती तो उनकी पत्नी ने कहा कि किसी दिन हो गया होगा विवाद तो उसकी पत्नी ने कहा कि तो तुम्हारे भगवान की फोटो से राह गिरे तो मैं मानू जिद चढ़ गई होगी पति को भी ये, ये मामला अहंकार का पति पत्नी का अहंकार का मामला तो उन्होंने भी फोटो मेरी रख दी होगी मेरे पास पत्र आया कि बड़ी हैरानी की बात है दूसरे दिन राह गिरी आपकी फोटो से भी गिरी आप क्या कहते हैं तो मैंने उन्हें लिखा कि पत्नी न केवल साईं बाबा की फोटो से राख गिरा रही वो मेरी फोटो से भी राख गिरा रही तुम पत्नी से सावधान मेरा इसमें कोई हाथ नहीं पत्नी ने ही आखिर पति पर दया की होगी सोचा होगा कि अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी तो रात उस मेरी फोटो पे भी छलक आई होगी राख जैसा साईं बाबा की पे छिड़कती रही उसने फिर पत्नी यहां दयालु होती सोचा होता पति की भी इज्जत बचाओ मगर पति इससे बड़े चमत्कृत है हमारी बुद्धियां छोटी हमारी बुद्धियां ओछी ये बात उनको बहुत ज़िची कि राग गिरी अब राग गिरने से होगा भी क्या समझो कि गिरी तो भी क्या होने वाला है इसका कोई भी तो मूल्य नहीं है दो कौड़ी की बात है मगर हमारे मन दो कौड़ी के और हमारे मन इस तरह की क्षुद्र बातों में बड़ा रस लेते तो पूछा सुभद्रा के ससुर ने कि देखें क्या चमत्कार है उनमें देखें क्या रिद्धियां सिद्धियां अब बुद्ध में रिद्धियां सिद्धियां होती ही नहीं बुद्ध पुरुष का अर्थ जो रिद्धि सिद्धि के पार हुआ बुद्धत्व तो आखिरी बात है बुद्धत्व में कोई चमत्कार नहीं होते क्योंकि बुद्धत्व महा चमत्कार है किसी ने ज़िन फकीर बोकुजू से पूछा तुम्हारा चमत्कार क्या है तो उसने कहा जब मुझे भूख लगती भोजन कर लेता जब नींद आती तो सो जाता जब नींद खुल जाती तो उठाता यही मेरा चमत्कार उनका यह भी कोई चमत्कार मगर बोकुजू ठीक कह रहा वो कह रहा है सब सरल हो गया है सब बाल सुलभ हो गया है जब भूख लगी रोटी खा ली जब नींद आ गई सो गए सब सरल हो गया वो बड़ी अनूठी बात कह रहा है बुद्ध पुरुष तो सरल होते चूल सुभद्रा ने ससुर की ऐसी बात सुन जेतवन की ओर प्रणाम करके आनंद आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा भंते कल के लिए 500 भिक्षुओं के साथ मेरा भोजन स्वीकार करें मुझे भुला तो नहीं दिया है ना और मेरी आवाज तो आप तक पहुंचती है ना और फिर उसने तीन मुट्ठी जुही के फूल आकाश की ओर फेंके वे फूल वहीं गिर पड़े ससुर और उसका सारा परिवार इस पागलपन पर हंसा कहा कि जब फूल ही गिर गए तो संदेश क्या पहुंचेगा सोचा होगा उन्होंने फूल फेंके तो फूल जाएंगे आकाश के मार्ग से जाएंगे बुद्ध को संदेश लेकर अगर यह घटना घटी होती तो वह बात के बुद्ध के चरणों में खुद गए होते लेकिन चूल सुबद्दा उनके हंसने की जरा भी चिंता न की वह तो स्वागत की तैयारियों में लग गई कल भगवान आएंगे 500 सौ भिक्षु आएंगे ऐसी श्रद्धा होती वो तो इसने बात ही खत्म हो गई कह दिया निवेदन कर दिया बात खत्म हो गई अब और क्या करने को वह तैयारी में लग गई वो तो पागल की तरह दौड़ती रही होगी दिन भर उसने तैयारियां क्यों होंगी 500 भिक्षुओं का भोजन बनाना भगवान पहली दफा आएंगे उनका भोजन बनाना अब दृश्य बदले चलें जेतवन भगवान बोलते थे अचानक बीच में रुक गए और बोले भिक्षुओं जुही के फूलों की गंध आती है शायद किसी को भी ना आई हो शायद सिर्फ बुद्ध को ही आई हो क्योंकि कहानी कुछ कहती नहीं कि किसी ने कि कहा कि हां हमें भी आती और उन्होंने उग्रनगर की ओर आंखें उठाई तभी अनाथ पिंडक ने खड़े होकर कहा चूल सुभद्रा के पिता ने वो उसका गांव था बनते कल के लिए मेरा भोजन स्वीकार करें बुद्ध ने कहा क्षमा करो गृहपति मैं निमंत्रण स्वीकार कर चुका तुम्हारी बेटी चूल सुभद्रा का निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया कल तो मुझे वहां जाना होगा उसने जुही के फूलों की गंध के साथ अभी अभी आमंत्रण भेजा है तुम्हें गंध नहीं मालूम होती कैसी जुही के फूलों की, की गंध चारों तरफ भर गई शायद उसे भी गंध का पता ना चला हो अनाथ पिंडक ने चकित होकर कहा बनते चूल सुभद्दा यहां से मिलो दूर वह कैसे आपको निमंत्रित किए तो भगवान ने कहा ग्रहपति दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े होने के समान प्रकट होते प्रकाशित होते मैं अभी सुभद्रा के सामने ही खड़ा हूं श्रद्धा बड़ा सेतु है वह समय और स्थान की सभी दूरियों को जोड़ देता है वस्तुतः श्रद्धा के आयाम में समय स्थान का अस्तित्व होता ही नहीं अश्रद्धालु उपास होकर भी दूर और श्रद्धालु दूर होकर भी पास होते देखा अभी अभी वजी पुत्र की कथा हमने पढ़ी वो पास था और दूर था और अब हम पढ़ते कथा सुभदा की दूर है और पास है तब उन्होंने ये सूत्र कहे थे सूत्र के पहले तीन बातें जो मैंने इस कहानी में फर्क की हैं वो तुम्हें तो निवेदन कर दू पहली बात कथा कहती है कि उगस सेठ जिन श्रावक था वो महावीर का भक्त था यह बात मैंने अलग कर दी क्योंकि महावीर उतने ही चमत्कारों के पार हैं जितने बुद्ध ना बुद्ध ने कोई चमत्कार किए ना महावीर ने कोई चमत्कार किए अगर कोई चमत्कार हुए हैं तो हुए हैं किए किसी ने भी नहीं इसलिए जिन्होंने कथा लिखी है शिष्यों में तो विवाद चलते ही रहते बुद्ध के शिष्य और महावीर के शिष्य जगह जगह लड़ते थे चौराहे चौराहों पर लड़ते थे उन भारी विवाद थे वो एक दूसरे की निंदा करते थे शिष्यों की समझ कितनी कथा भी शिष्यों ने लिखी है तो ना समझी उसमें भरी इसलिए मैंने महावीर का थावक था सुभद्दा का ससुर वह बात अलग कर दी अगर महावीर का भक्त होता तो पाखंडियों का भक्त हो ही नहीं सकता था दो में से एक ही हो सकता है या तो पाखंडियों का भक्त रहो या महावीर का भक्त रहो और मेरे सामने दो ही विकल्प थे या तो महावीर का भक्त मानू पाखंडियों का भक्त न मानू लेकिन तब कहानी में कोई अर्थ ही ना रह जाएगा क्योंकि जिसने महावीर को पहचान लिया उसने बुद्ध को भी पहचान ही लिया ये दोनों ही भीतर बिल्कुल एक जैसे हैं। शायद बाहर का रूप-रंग अलग हो मगर बाहर के रूप-रंग की बात ही कहां हो रही बात तो भीतर की हो रही भीतर महावीर और बुद्ध का स्वाद बिल्कुल एक जैसा है उसमें रत्ती भर फर्क नहीं तो अगर मैं पाखंडियों की हिस्सा अलग कर देता हो कहता कि महावीर का भक्त तो पूरी कहानी खराब हो जाती फिर कहानी में कोई मतलब ही नहीं रह जाता इसलिए मैंने महावीर का भक्त था यह बात अलग कर दी है दूसरी बात कहानी कहती है कि चूल सुभद्रा ने तीन मुट्ठी फूल फेंके वे आकाश में तिरोहित हो गए पहुंचे तीर की तरह बुद्ध के ऊपर छतरी बन के खड़े हो गए आकाश में अधर लटक गए वह बात भी मैंने अलग कर दी है क्यों स्थूल का चमत्कार अर्थहीन है इसलिए मैंने इतनी ही बात रखी फूलों की सुगंध पहुंची सूक्ष्म पहुंचा स्थूल तो गिर जाता है स्थूल कहां जाता है सूक्ष्म की अनंत यात्रा है चमत्कार सूक्ष्म में होते हैं स्थूल में नहीं उसका निवेदन पहुंचा उसकी प्यास पहुंची उसकी पुकार पहुंची उसकी श्रद्धा की सुगंध पहुंची मगर फूल पहुंचे इस तरह की अवैज्ञानक बात मैं नहीं कहना चाहता लेकिन भक्तों को तो अति अतिशयुक्ति करने की होड़ होती असल में भक्त तो यह कोशिश करने की चेष्टा कर रहे हैं कि बुद्ध और भी बड़े चमत्कारी थे वो जो पाखंडी आते थे उनसे बड़े चमत्कारी थे भक्तों की चेष्टा तो ये रहती है कि वो चमत्कार करने वाले जो पाखंडी थे वो तो छोटे मोटे चमत्कारी थे बुद्ध महा चमत्कारी थे देखो फूल भी पहुंच गए और छोड़ो बुद्ध की बुद्ध की श्राविका का चमत्कार देखो बुद्ध तो दूर बुद्ध की भक्त सुभद्दा का चमत्कार देखो तो कथा में चमत्कार को ही जिताने हराने की चेष्टा है वह बात मुझे कभी जस्ती नहीं वह बात मैंने अलग कर दी, और इस दुनिया को भी न जचेगी दुनिया बहुत आगे आ गई है, बचकानी बातें अब बहुत अर्थ नहीं रखती हमें शास्त्रों में से बहुत कुछ काट के फेंक देना है जो जो अवैज्ञानिक मालूम पड़े काट के फेंक देना है हां काव्य को बचा लो लेकिन विज्ञान के विपरीत नहीं जाना चाहिए काव्य काव्य विज्ञान के ऊपर जाए चलेगा विपरीत ना जाए विज्ञान विरोधी ना हो विज्ञान सहयोगी हो, हो तो काव्य को मैं बचा लेता हूं सदा अविज्ञान को काट देता हूं फूल गए तो यह बात विज्ञान के विपरीत हो जाएगी लेकिन सुगंध गई ये काव्य है इतनी छुट्टी हम कविता को दें क्योंकि इतनी कविता भी मर जाए तो जीवन में सब रहस्य मर जाता है सुगंध गई इसका केवल मतलब ही इतना है स्थूल कुछ भी ना गया सूक्ष्म गया यह प्रतीक है इसलिए मैंने फूल वहीं गिरा दिए बुद्ध मुझसे प्रसन्न होंगे बौद्ध मुझसे नाराज होंगे तीसरी बात कथा कहती है कि सुभद्रा का नगर कई योजन दूर था वो बात भी मैंने बदल दी मैंने कहा कुछ मील दूर था क्योंकि फिर दूसरे दिन बुद्ध को भी पहुंचाना है ना कथा तो कहती बुद्ध आकाश मार्ग से गए 500 सौ को लेकर आकाश मार्ग से उड़े और पहुंच गए क्षण में इस तरह की फिजूल बातों में मुझे जरा भी रस नहीं तो कई योजन मैंने काट दिया थोड़े से दूर कुछ मील चले होंगे सुबह दो चार पांच मील पहुंच गए होंगे चल के ही गए आकाश मार्गों में मेरी बहुत निष्ठा नहीं है पृथ्वी के मार्ग काफी प्यारे हैं आकाश मार्ग से जाने की कोई जरूरत भी नहीं और 500 भिक्षुओं को लेके जाना जरा बेहुदा भी लगेगा और ऐसे लोग उड़े आकाश से जाएं आए लेकिन कथा तो क्षुद्र बुद्धि से निकलती है वो चमत्कार दिखलाना चाहते तो कथा ये भी कहती है कि जब बुद्ध पहुंचे 500 सौ भिक्षुओं को लेकर आकाश मार्ग से तो सुभद्दा का ससुर और पति और सास और सारा परिवार एकदम चरणों में झुक गया। ऐसा चमत्कार तो देखा नहीं था न केवल यह उनका पूरा नगर भी तत्क्षण बुद्ध से दीक्षित हुआ अगर चमत्कार से दीक्षित हुए तो बुद्ध से दीक्षित हुए ही नहीं इसलिए कथा का अंत मैंने ऐसा किया है दूसरे दिन भगवान ने मीलों की यात्रा की चूल सबद्रा का निमंत्रण था यह या यात्रा करनी ही पड़ी रास्ता कई मील का था थक भी गए होंगे लेकिन जब प्रेम पुकारे तो चलना ही होता है भगवान का पहुंचना कोई चमत्कार तो नहीं घटे लेकिन भगवान का पहुंचना ही बड़े से बड़ा चमत्कार है उनकी मौजूदगी उनकी उपस्थिति बड़ा चमत्कार है उनकी सरलता उनकी सहजता प्रेम के साथ चलने की उनकी क्षमता उनकी करुणा उनकी समाधि बुद्ध की सरलता ने उनकी समाधि ने सुभद्धा के ससुर को छू लिया सच में इसी की तो तलाश में था सुभद्धा का ससुर भी आदमी चमत्कारी के भी पास जाता है तो जाता तो इसी तलाश में कि शायद असली सोना मिल जाए आदमी झूठ के पास भी जाता है तो सच की ही खोज में जाता है ऐसी मेरी श्रद्धा है तो मगर संसार में भी उलझे हो तो तुम उलझे समाधि के लिए ही हो तुम सोचते हो शायद समाधि यहां मिल जाए शायद सुख यहां मिल जाए शांति यहां मिल जाए गलत दिशा में खोज रहे हो जरूर लेकिन लक्ष्य गलत नहीं है लक्ष्य तो किसी का भी गलत नहीं है यहां हम सभी परमात्मा को खोज रहे हैं हमने नाम अलग अलग रख लिया किसी परमात्मा का नाम रुपया किसी परमात्मा का नाम पद स्वभावता परमात्मा रूपये में नहीं समा सकता इसलिए रुपया मिल जाता और एक दिन हम पाते हैं परमात्मा नहीं मिला इसमें कुछ भूल हमारी खोज की नहीं थी दिशा की थी जाता होगा चमत्कारियों के पास पाखंडियों के पास लाता होगा पाखंडियों को घर में इसी आशा में अनजानी अचेतन में घूमती हुई यही अभिपा रही होगी और जब सत्य खड़ा हो गया सामने आकर तो मिथ्या से श्रद्धा हट जाए इसमें आश्चर्य क्या है? सत्य को अपने समर्थन के लिए किन्हीं सिद्धियों किन्हीं रिद्धियों किन्हीं चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं सत्य अपने में काफी है पर्याप्त है असत्य को चमत्कारों की जरूरत है असत्य बिना चमत्कारों के खड़ा ही नहीं हो सकता असत्य लंगड़ा है उसे चमत्कार की वैसाखियां चाहिए सत्य के तो अपने ही पैर हैं उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए तो मैंने कथा का अंत ऐसा किया है कि बुद्ध की सरलता उनकी शून्यता उनकी समाधि की गंध उनकी करुणा युवती की पुकार पर मीलों तक उनका चल के आना पसीने से लथपथ धूल से भरे रहे होंगे आकाश मार्ग से तो आए नहीं थे जमीन से आए थे नंगे पैर चलते थे बुद्ध एक युवती के पुकार पर इतनी दूर चल के आना ऐसा उनका अनुग्रह इस सब ने छू लिया होगा ससुर के हृदय को इससे वह रूपांतरित हुआ था सूत्र तो सीधे साफ हैं संत दूर होने पर भी हिमालय की पर्वत की भांति प्रकाशते आंख हो तो संत कितने ही दूर हो तो भी दिखाई पड़ते आंख ना हो तो पास भी हो तो दिखाई नहीं पड़ते और संत कितने ही दूर हों तो भी हिमालय की तरह प्रकाशते हैं बस श्रद्धा का द्वार खुला हो और असंत तो पास होने पर भी रात में फेंके बाण की तरह दिखलाई नहीं देते मगर ख्याल रखना असंतों को असंत दिखलाई देते संतों को संत दिखलाई देते जैसे को वैसा दिखलाई देता समान समान को आकर्षित करता है एक ही आसन रखने वाले बनो इसलिए बुद्ध ने कहा शायद पूछा होगा अनाथ पिंडक ने तो भगवान ऐसी श्रद्धा कैसे उपलब्ध हो जैसी सुभद्धा को मिली कैसे संत हमें भी दूर से ज्योतिर्मय प्रकाश की तरह दिखाई पड़ने लगे हिमालय की तरह दिखाई हिमालय तो सैकड़ों मील दूर से दिखाई पड़ जाता है तो पूछा होगा अनाथ पिंडक ने मैं तो आपके पास हूं लेकिन पास ही लगे रहने का मोह बना रहता है क्योंकि दूर जाता हूं और आप खो जाते इस मेरी बेटी सुभदा को क्या हुआ यह घटना मेरे भीतर कैसे घटे तो बुद्ध ने कहा एकासनम एक सेयम एको चर मतंदितो एको दम मतानम वनते रमतो सिया एक ही आसन रखने वाला एक सैया रखने वाला और अकेला विचरने वाला बने एकांत में रस ले अकेले होने में रस ले भीड़ भाड़ में रस को तोड़े पर में रस को तोड़े स्वयं में डूबे आत्म रमण करे आलस्य रहित हो और अपने को दमन कर अकेला ही वनांत में रमण करे और अहंकार को दबा दे मिटा दे नष्ट कर दे अहंकार को जला दे अपने को दमन कर, एको दम मत्तानम वो जो अत्ता है हमारे भीतर अहंकार है वो मैं भाव जो है उस अत्ता को बिल्कुल ही नष्ट कर दे फर्क ख्याल में लेना अक्सर ऐसा होता है जो आदमी अकेले में जाता है वो और अहंकारी हो जाता है इसलिए बुद्ध ने यह बात कही एकांत सेवी हो लेकिन अहंकार सेवी ना बन जाए अकेले में रमे लेकिन अकेले में रमते रमते ऐसा ना सोचने लगे कि मैं कोई बड़ा महत्वपूर्ण कुछ विशिष्ट हो गया संन्यास्त बने लेकिन मैं सन्यासी हूं ऐसी अकलना पकड़ जाए ध्यान करे लेकिन मैं ध्यानी हो गया ऐसा अहंकार निर्मित ना होने दे एक ही आसन रखने वाला ना तो शरीर को बहुत हिलाया डुला एक ही आसन में बैठे क्यों क्योंकि जब तुम्हारा शरीर बहुत हिलता डुलता है तो तुम्हारा मन भी हिलता डुलता सब जुड़े एक आसन का मतलब होता है शरीर को भी थिर रखे शरीर के थिर रहने से मन के थिर होने में सहायता मिलती तुम जरा करके देखना जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठिर होकर रह जाएगा जैसे ज्योति हिलती बिना हो हवा का कंप बिना आता हो तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारा मन भी शांत होने लगा यह सत्य योगियों को सदा से ज्ञात रहा है इसलिए आसन का बड़ा बहुमूल्य अर्थ है आसन का अर्थ है आसानी से बैठ जाए विश्राम से बैठ जाए और फिर बैठा रहे एक ही आसन में डूबा रहे शरीर ऐसा हो जाए जैसे मूर्ति तो उस अवस्था में धीरे दीर धीरे मन भी ठहर जाता है तुम्हारा शरीर और मन सांस जुड़े जो शरीर में होता है मन में होता है जो मन में होता है शरीर में होता है शरीर से शुरू करना आसान होगा इसलिए बुद्ध कहते हैं एक ही आसन रखने वाला एक आसनम, एक सैया रखने वाला बुद्ध कहते हैं रात भी सोए तो एक ही करबट सोए ज्यादा करबट भी ना बदले एक ही करबट सोया रहे ताकि रात भी चित्त न हेले और अकेला विचरने वाला बने और धीरे धीरे दूसरे में रस्सी ना ले धीरे धीरे दूसरे पर जीवित होना छोड़े धीरे धीरे अपने को पर्याप्त समझे फिर यह भी ध्यान रहे कि ये एकांत ये एकासन आसन ये एक सैया ये ध्यान कहीं ये सब आलस्य का नाम ना बन जाए कहीं ऐसा ना हो कि आलसी हो जाए ऐसा बैठ गए आलसी हो गए कि कृत्य खो जाए कि जीवन की ऊर्जा खो जाए तो आलस्य को ना आने दे अन्यथा नींद आ जाएगी समाधि ना आएगी अपने को दमन करे अपने को दमन करने का जो मौलिक सूत्र है वह है एको दम मत्तानम अत्ता के भाव को नष्ट कर दे और अहंकार को न पलने दें। तो बुद्ध कहते हैं जो सुभद्रा को हुआ है ऐसा ही तुझे भी हो जाएगा ऐसा ही सभी को हो जाता है तब संत पुरुष कहीं भी हो हिमालय की तरह सामने खड़े हो जाते श्रद्धा की आंख खुल जाए हृदय के द्वार खुल जाए तो संत पुरुष कहीं भी हो उपलब्ध हो जाते जो देह में है वे तो दिखाई पड़ने ही लगते हैं जो देह में भी नहीं रहे वे भी दिखाई पड़ने लगते हैं जिसके मन में आज भी बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा है उसके लिए बुद्ध आज उतने ही प्रत्यक्ष जैसे तप थे कोई फर्क नहीं पड़ा है जिन्होंने महावीर को चाहा है और प्रेम किया है लोभ के कारण नहीं जन्म के कारण नहीं जिनकी सच में ही श्रद्धा है उनके लिए महावीर आज उतने ही सत्य हैं जितने कभी और थे वैसा क्राइस्ट वैसे नानक वैसे कबीर वैसे जरथुस्त्र वैसे मोहम्मद श्रद्धा की आंख हो तो समय और स्थान की सारी दूरियां गिर जातीं, दो ही तो दूरियां हैं समय की और स्थान की आज हमसे बुद्ध की दूरी पच्चीस साल की हो गई ये समय की दूरी है उस समय बुद्ध और सुभद्रा में कोई पांच सात मील की दूरी रही होगी वो स्थान की दूरी थी लेकिन प्रेम के लिए और ध्यान के लिए न कोई स्थान की दूरी है न कोई समय की दूरी ध्यान और प्रेम की दशा में समय और स्थान दोनों तुरोहित हो जाते तब हम जीते हैं शाश्वत में तब हम जीते हैं अनंत में तब हम जीते हैं उसमें जो कभी नहीं बदलता जो सदा है सदा था सदा रहेगा एस धम्मो सनंत उसको जान लेना ही शाश्वत सनातन धर्म को जान लेना है आज इतना है।